इस सूत्र पर व्याख्या कर रहे हैं तथा तो हिंसा में कृत कार्यता अनुमोदित क्या है मृद मतदी मात्र क्या है इन सब को लेकर कथन करने देखे है एक में घटाएंगे उसी प्रकार से भाग्य नौ में भी समझना है कृतकारिता अनुमोदित त्रिथा हिंसा तीन प्रकार कृतहिंसा कार्य हिंसा अनमोलित हिंसा कोली काफी प्रकार का बनाएंगे ध्यान रखना है उसी हिसाब से सा। एक ही का पुनः त्रिजा पुनः के क्या हो गया तीन तीन तिया नौ हो जाएंगे एक जो लोभ से होता है लोभे न मानस धर्म चर्मार्थेना क्रोधे न उपग्रदम अपग्रदम अने मत मोहेना धर्मो में भविष्य की मतलब लोभ से कृत क्रोध से कृत मोह से कृत इसी प्रकार लोभ से कारित क्रोध से कारित मोह से कारित एवं लोभ से अनुमोदित तो, क्रोध से अनुमोदित और मोह से अनुमोदित नाम से नौ प्रकार की हिंसा वहा अभिनय कर कार्य लोभ से का मतलब मांस चरमारी की प्राप्ति की इच्छा मारते है बकरा को काटते क्यों काटते हैं मांस खाने की हिरण को मारते हैं चमड़े की इच्छा मांस चरमारी का लोग से कृतवी हो सकता है आपने किया या किससे कराया या किसी ने किया उसे आप घोषे क्यूंकि उससे आपको प्राप्त होने की संभावना है आप बहुत अच्छा किया उसने मार दिया तो हमको जानकारी मिल गई है तो ब्लैकमेल कर सकते है ना देखो हम पुलिस रिपोर्ट दे देंगे हमको 5000 में दे दो इस चीज को डर के हमारे सस्ते में देगा दे ना अनेक उद्देश्यों से किया जा सकता फैसले है ये विकत कार्य और अनुमोदित तो लोभ सिकृत आदि से नौ प्रकार दिन प्रत्येक में घटा लेना <coughs> लोभ क्रोध मोहाहा पुनः त्रिविदा उनमें प्रत्येक को तीन दिन कर दो नौतिया सत्ताइस हो जाएगा कौन से तीन दिन करनी है समझा रहे स्वयं बना करके दिखा रहे देखिये पुनः त्रिविधा प्रत्येक पुनः त्रिविदा मृद मध्या मृदो मत और एवं विधा भवन्ति हिंसा इस तरह से हिंसा का सत्ताईस भेद हो गए है न मृदु लोभकारित मध्य लोभकारित अधिमात्र लोभकारित ऐसे प्रत्येक में ले मृदु क्रोध कारित मध्य क्रोध और इस प्रकार प्रत्येक में लेंगे तो वो कुल सत्ताईस हो जाएंगे फिर उसको और बढ़ा रहे हैं मृदु मध्यधिमात्र पुनः त्रिविदा मृदु भी तीन मध्य भी तीन और अधिमात्र भी तीन तीन प्रकार ऐसे मृदु मृदु मध्य मृदु तीव्र मृदु इति मृदु का तीन हो गया मृदु मध्य मध्य मध्य तीव्र मध्य ये तीन मध्य का हो गया मृदु तीव्र मध्य तीव्र और अधिमात्र तीव्र ये आपका अंतिम दिन हो गया और सप्ताह स्तर से विभाजन करें कितना होगा एवं एकाशीति वेदा हिंसा इस प्रकार से इक्काशी हिंसा का प्रवेक्षण होगा इक्काशी प्रकार सानर वास्तव में अनंत हिंसा अनंत प्रकार की हो जाती है किस आधार पर नियम विकल्प समुच्चय वेदाधार असंख्य नियम के आधार विकल्पों के आधार पर असमुच्च के आधार इन्हीं का आपने नियम बना करके हिंसा के प्रति कृत अनुमोदित वाले हो सकते हो अथवा विकल्प के आधार ऐसा हो तो वैसा ऐसा हो तो वैसा ऐसा करके विकल्प के आधार पर भी आप हिंसा करने वाले या कराने वाले या अनुमोदन करने वाले हो सकते हैं अथवा इन्हीं में से समुच्चय करता दो दो को मिलाकर जो किस बनाया एकासी उसी में से दो प्रकार का विशिष्ट भाव को प्राप्त करते हुए अरे नियम विकल्प और समुच्चय भेद से ये एकासी का हो जाएंगे आसान हो जाएगा प्राण भेदस्य अपर सिंह था तो नियम भी तो कुछ गिनाते ना पक्का इतने नियम होते हैं इतने विकल्प होता है इतना ही समझे होता है ऐसे किन कल्पे तो नहीं बोलते वो इसे नहीं बोल सकता हूं कि किसकी खोपड़ी का क्या जानकारी है प्राण का भेद है न हर बुद्धि अपनी अपनी तरीके से चलती है कौन किस प्रकार से कैसा हिंसा करेगा किसका हिंसा करेगा कुछ भी कल्पना नहीं कर अभी तो हम की समस्त प्रकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है ना सी आई डी आई सी बी आई सब क्यों हो जाते हैं तो नहीं नहीं तरकी बाजे खोपड़ी नहीं, नहीं। चमत्कार कर दिखा रहे हैं हिंसा कुछ भी समझ में नहीं आ गया क्या है कैसा है इसकी कौन कल्पना किया कल्पकों के अनंतता होने के कारण से कल्प भी अनंत प्रकार की हिंसा हो रही है। कहते हैं प्राण भेदस्य भेद से अपरिसंख्य प्राणभ जीवों का भेद की संज्ञा है नहीं हर जीव अपने अपने तरीके से हिंसा कर रहा है इसीलिए हिंसा का भी प्रकार भेद के वास्तविक गणना करके कोई दिन नहीं सकता इसमें मुख्य प्रभेद बताया कि इस प्रकार से वाजन हो सकता है इन वास्तव में ये आनंद एवं इसी प्रकार से अंधता दिस्वी यह इसी प्रकार अंतृत जो हमारी साधना के बाधक हैं हिंसा है ये अहिंसा का बाधक अहिंसा के प्रति वितर्क हिंसा आदि वितरक का सूत्र में हिंसा भी क्या है वितरक मतलब का मतलब यहाँ पर बाधक है अहिंसा का बाधक हिंसा वो अनंत प्रकार शक्ति का बाधक अंतरित वह भी अनंत प्रकार ऐसा लोग सफेद झूठ बोलते हैं काली झूठ तो होती है पकड़ में जल्द याद आता है सफेद झूठ वाले कोई पकड़ में नहीं आदमी कभी उनको पकड़ना ऐसे बनाकर बोलेंगे आपको लगता है बिल्कुल सच बोल रहे विश्वास कर लेना और धोखा ही होता आपको हाँ इसी को सभी झूठ बोलते लोग आज की भाषा सभी झूठ तो अंधकारियों में भी सभी ने इसी तरह समझ नहीं लिया ब्रह्मचर्य का भी अब्रह्मचर्य अनंत प्रकार का ब्रह्म चली जाए अनंत प्रकार परिग्रह अनंत प्रकार, स्त भी अनंत प्रकार। इधर प्रत्येक में इसलिए इसको समझ नहीं करते ग्रहण आक्रमणों कठिन आपके हिंसा कर्म को कौन समझ सकता है किसी भी कर्म के बारे में निश्चय करना तुलना करके दूसरे से घटाने के प्रयास करना बहुत ही कठिन काम असंभव प्राय है इसलिए कहते हैं कि शिव अपी ये जम सभी में ऐसी कर ही आए हैं देख साधना करने के लिए इनसे बचना है ना आपको ये अनंत प्रकार के हैं तो आपको डर लगेगा भाई पता नहीं हमसे किस प्रकार की हो रही है इसे किसी प्रकार की ना हो उन साधनों का अपना का प्रयास करें वो साधनों को प्रयास करने का फल आगे बताएंगे क्या हो अहिंसाजी को अपनाने का फल देखल वमी तर का दुख का ज्ञान अनंत फलाय प्रतिपक्ष भावना इधर अनंत हिंसा अनंत जो है अदृत अनंत जो स्थित अनंत, अनंत जो है ब्रह्मचर्य अनंत जो है परिग्रह के प्रकारों को जानने के पश्चात आपको निश्चय करना पड़ेगा ये वास्तव में जो है क्या कहेंगे छूट से पाएंगे आप इससे छुटना आसान नहीं है छुटने के लिए आपको प्रतिपक्ष की भावना करनी पड़ेगी क्या प्रदेशी भावना करनी है कि एक निर्णय लेना ये, ये दुखदाई है ये दुख देने वाला है अज्ञान को देने वाला है भारे कभी नष्ट ही नहीं होता बढ़ती जाता है बढ़ते जाता है आप सोचें एक झूठ बोलेंगे तो काम हो जाएगा खत्म माम फिर आगे बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को आप ऐसे सोचते हैं किसने झूठ बोलता है आदमी ये सोच के बोलता है कि आपके यार बोल दिया आगे हमें बोलना नहीं पड़ता नहीं जानता है जो एक बार बोल दिया ना चीज़ का लाख बार बोल आपने जिससे बोला है वो जाके दूसरे से बोलेगा बोले ही नहीं बोलेगा उन्होंने ऐसे कहा था ये बात है वो आके पूछ लगा महाराज ऐसा है अब क्या करोगे फिर झूठ बोलना पड़ेगा कम्युनिस्ट का विफलता का कारण ही है समाजवादियों बारे। का समाजवादियों का सिद्धांत क्या है एक झूठ को हजार बार बोल दो और हजार आदमी से बुलाओ सच हो जाता है अरे कैसा बेवकूफ है ये सिद्धांत बना रहे हैं <laughs> <laughs> कभी झूठ सच हो सकता है क्या <laughs> अरे झूठ को हजार बार हजार लोगों से बुलवा दोगे इतनी जनता एक साथ बोलेगी एक पार्ट को तो आप क्या करेंगे मान लेंगे ना इसे उनका कहना है एक झूठ भी हो उसको हजार लोगों से हजार बार बुलवा दो वो बात सच हो जाती है सच नहीं होती है आके दुनिया को कुछ देर तक बना दिए इतनी बात लेकिन सदा दुकूप बना नहीं रख पाते इसे स्वयं जहां से पैदा हुआ वहीं नाश हो गया और हमारे देश हमारी जड़ों को काटने लगा होगा वहां खत्म हो गया से पैदा हुआ समाजवाद शुरू किया किए थे, थे। यहाँ पर वही अपना और तो जिंदा नहीं रहने देंगे <laughs> हर काम में आडंग में सिद्धांतिक गलत है कभी झूठ सच हो नहीं सकता और झूठ को सच करने के लिए लगे गए वो कैसे होगा असंभव है तीसरे वो एक झुट के कारण से आप बच के बचने की कोशिश करेंगे उसको सत्य बनाने की कोशिश करने के चक्कर में अनेक बार बोलने पड़ जाते हैं अनंता कोई अंत ही नहीं हो पर कड़ी जुड़ते जाता है इसे गति बात जान करके से भावना करो ताकि जो जीवन में कभी आप हिंसा न करें झूठ ना बोले स्थिति आ जाम अज्ञानम अनंता फलम अनंत फलम का यही शांतर विभा दुख को अज्ञान और अनंत तीन चीज अलग है दुख फलम अज्ञान फलम अनंत फलन चाहे शाम की प्रतिपक्ष करना तथा प्रक्रिया बता रहे आप करते कैसे गड़बड़ गड़बड़ का फल क्या होता है एक हिंसा के बारे में सामान्य रूप में से समझा रहे, रहे कोई आदमी हिंसा वो हिंसा करना चाहते सबसे सब पहले करेगा क्या हो? आप किसी की हिंसा करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको उस अगले का पूरा सामर्थ्य खबर लेना पड़ेगा ये कब आता है कब जाता है कब उठता है कब बैठता है कहा खाता है क्या पीता है क्या तरीका है इसको फोड़ने का मारने का वो छिद्र को ढूंढना पड़ेगा ना पहले उसी कमजोरी को पकड़ना है ना कहीं ना कहीं उसी सामर्थ्य को पूरा अंकलन किया जाएगा उस पर अटैक करो तो खुद मारे जाओगे इसे सबसे पहले हिंसक क्या करता है प्रथम दावद वीर्यम आक्षपति जो हिंसक होता है सबसे पहले वध करने योग्य जिसको वध करना चाह रहा है उसका सामर्थ्य के बारे में अंकलन कर लेता है उसके बाद क्या करता है तथा शस्त्रादिपा दे शस्त्रादि के द्वारा उस मौके पर कैसी तरीके से उसको काट लेता है और तिलवलाते रहता है और ये मान लो जिंदा रहकर सबूत बनने की संभावना हो तो तब तो जीवितानी मोच होगी तो जिंदा रहने से खत्म करता है इसके जिंदा रखने पर खतरा मानते हैं तो खत्म ही करूंगा और जाएगी जा पीठ पाट दो तो भाग जाएगा तो ठीक हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी जिसकी तो होता है ना वो आचार्य को पत्थर मार दिया आचार्य भाग जाएंगे क्या करेंगे हमेशा के लिए झंझट मिटने वाले तो ठीक है नहीं तो क्या करते खत्म ही करवा देते यहां ऐसे भी आश्रम वाले लोग एक हाथ पर तोड़ जैसे छारे की चारा गाय चराते देखते देखते हाथ खराब हो गई उसकी जिसकी जय जाय कार कर रहा था वही उसको हाथ पर तोड़वा दिया जिसको रोज फूल चढ़ा देते वही उसको पत्थर मरवा दिया तो? कब करना है बिल्कुल योजनाबद्ध कार्य होता है <laughs> वो आरती के लिए उतरेंगे उस समय सब पहले अंदर रहेंगे वो अंतिम में आते हैं ना वो सब रिपोर्टर ले लिया गया कब आता है घंटी लगते आ जाता है कि नहीं सब अंदर चले जाएंगे उसके बाद आचार आराम से अच्छा थी? अंदर आते तो बाहर पुलो झार रहना उसी समय खट से बिजली ऑफ कर देना मारो प्राप्त फिर वीडियो ऑन करके किसी को निकालने के लिए ऐसे करना पड़ा और तब क्यों नहीं निकलता तो क्या होता आप सोच लो आप ये वृग चित्र का है हिंसा होता है बटा विप है कितना समय इसमें उसने, उसने लगाया सोचा सारी योजना बनाई है? इसे पहला उसकी सामर्थ्य को चर्चेगा उसके बाद कौन सी शस्त्र ऐसी वार करना तय करेगा कैसे वार उसमें ट्रेनिंग ले लेगा सवार करेगा वार करने उसको मिटाने की जरूरत पड़े तो मिटा देगा दीजिएगा तो वीर आक्षेपा चे अस चेतना चेतन उपकरण क्षीण वीरियम बवत और पहले सामर्थ्य को जानने के बाद उसको जब चोट देता है उस चोट से क्या होता है उसकी चेतना चेतन जो उपकरण दे सब सामर्थ्य सीधा एक बार यहाँ मारे क्या करेगा बेचारा हालत खराब हो जाता है अब वो आपको मुकाबला प्रति जो प्रतिकार कर ही नहीं सकेगा ना बल वाला कर देता है दुखो उत्पादक नरग तिर पेटा शुभ बता रहे आपने क्या किया उसका फल क्या हुँ? आपने आंकलन किया और हिंसा नहीं की तो कोई आपत्ति आपको कोई दोष नहीं लगेगा चलो मानस व्यवहार हो के बात खत्म हो गई नहीं, नहीं यदि आपने चोट लगाया उसकी चेतना चेतन उपकरणों को क्षीण हो तो उसका फल क्या है आपने उसको दुख उत्पन्न किया उसमें दुख उत्पादन फल है आपको नरक वो हिंसक जो होता है वो नरक योनी में चला जाएगा तिर में चला जाएगा बन जाएगा और वह दुख को भोगेगा और ये जीवित व्यापारोपण जिंदा रहने से खत्म कर डाला आपने तब किया होगा फल आपको क्या मिलेगा प्रतिवित आपते वर्तमान मरणमिछे दुख विपाकस्य से नियत विपाक वेदनीय पात पतंच वो तो हालत उसकी होगा 24 घंटा ऐसी बीमारी में फसाएगा ऐसा शरीर पर उसका हालत होगी बिस्तर पड़े सरदा रहेगा मरने के लिए चाहता है लेकिन मर नहीं पाएगा वो फल मिलता है यदि किसी को मार दे इसी जन्म में हो सकता है इसलिए कहते हैं जीवित प्राण क्या होगा प्रतिक्षण जीविता प्रतिक्षण जीवन नाशक कारक जीवन के कारक जो वर्तमानो मरणमिच्छन्नपि प्रतीक्षण जीवन नाश कर जो रोग ऐसा उसको उत्पन्न हो जाएंगे वो मरना चाह रहा है जीविता वर्तमानो मरणमिच्छन्नपि मरण बछाते हुए भी दुःख का विपाक से नियत विपाक दुःख का, तो का कर्म फल देने वाले जो है दुःख रूपी कर्म का फल को देना जो होता है वह नियत विपाक है चित्रा समय भूगतरा उतरा भुगतना पड़े। ही पड़ेगा आप बच नहीं सकते इसीलिए कथन चित्त किसी तरह से स्वास्थ्य प्रश्वास चल रहा है जिंदा रह रहा है और ये बच्च कतंच हिंसा भवे किसी कारणवश पुण्य के वजह से मानस के क्या हुआ हिंसा उन पुण्यों से कट गया पाप और पुण्य बराबर हो गए तब तथा सुखम प्राप्त हो भविध्य अल्पायु भले सुखी रहेगा एन वह अल्पायु रहेगा ये सब फल बता रहे एवं इसी प्रकार के अन्य शास्त्रों के आधार पर अंधता यथा संभव अंधताय का भी फलों के बारे में आप योजना ग्रहण कर, करना, करना चाहिए और विस्तृत जानना चाहते हो करोड़ पुराण पढ़ ले गरुड़ पुराण में एक एक का विवर्णन किया है क्या करोगे तो क्या होगा मच्छर मारा तो क्या हुआ एक मच्छर मारा तो क्या होगा दो मारा तो कितना हुआ सब खटमल का मारने का शाम को मारा अपने जो कॉक्रोच होती है ना वो मारा अपने हर चीज का हर चीज का होना है लग वो मर रहे हैं, आप मार रहे हैं गलत तो हाँ उसका फल तो बहुत है आक्रमण करके आप ऐसे साधन अपनाइए जिसमें उनका आक्रमण न हो सुरक्षा सुरक्षा करें नहीं नहीं आप हाथ में कैसा कपड़ा पकड़े रहो बस बार बार <laughs> आए आप करके तो देखिए हफ्ता बार करो उसके बाद साथ में जरूरत नहीं पड़ेगी को समझ लेंगे ये उपाधि जो हमारा हमारे लायक नहीं चलो जैसे आप किसी कर भंडारा जाओ हर बार हर बार आपकी अपमान होगी दो चार बार के फिर जाओगे कभी नहीं जाओगे दिखा रहे आश्रम में बहुत जाता तो मेरे को अपमान कर आप जाना ही बंद कर दोगे कोई आपको बढ़िया आदर से पर्ची भी देंगे ना कहें नहीं वहाँ नहीं है वैसे मच्छर भी जरा भंडारे गिरा रहा है और आप उसको भगा रहे हो तो देखेगा ये तो भाई ये बेकार आश्रम है इस आश्रम में जाना नहीं चाहिए छे जाने से कुछ नहीं मिलता है उल्टा बदनाम करके बेचते हैं मार करके भेजता है छूने नहीं देता खाने नहीं देता है छोड़ो मच्छर और खून खुन की आती अगर हम तो मार दिया जाए तो हमारा खुनती रहा है उसको तो मारने का दोष मारने का ये है की आप उसके उसको अनुसंशित गति मान लीजिए आप वो टिका अब उड़ाकर वो बाहर कर दे तो दोष क्या है उसका? क्या अब नाराज हो जाए अरे पैसे कुटा मारा भी नहीं तेरे को रोटी खा रहा हूँ तो <laughs> बेचारे वो भी अपना भोजन पा रहे है आप उनको भगा देते हो मरवा ही देते हो भगाना तो दूर की बात मारे डालते हो तो जाती है तुछ तुछ आया तो। उसकी अपनी सुरक्षा हिसाब से खींचिए ना ताकि उनके अपने जगह दूसरा जगह उनको मारो नहीं उनको भगाओ वहां से दबा सही करो उसको कोई बात नहीं, बदल दो <laughs> वो अपना काम, आप अपने काम आप करेंगे आप अपना काम किया आप हत्या क्यों करेंगे अहिंसा जरूरी है क्या अनेक तरीके हैं ना शरीर कोई गुण लग गया क्या कर लोगे? डायबिटीज क्या शरीर को गुण लगना हिंसा करना पड़ रहा है ना हम उसको किटन को जोड़े मार रहे हैं न वो ऐसा नहीं है वो कीटाणु होता ही नहीं है डायबिटीज ऐसी कि कोई कीटाणु नहीं होता काम नहीं कर रहा है बात यही तो है अब उसको इंसुलिन दे रहे ये जो ऐसा भी बीमारी है कीटाणु नहीं होता वो अंग काम नहीं कर रहा है पैनक्रंग होता है वो अंग काम नहीं किया इंसुलिन निकालना छोड़ दिया वो मर गया अंदर ही तो इंसुलिन देता नहीं तो आप उस ऊपर से और इंसुरेंस जो दे रहे हैं कोई कीटाणु को मार नहीं रहे, रहे हाँ वो गलत कर रहे हैं इसे हमारे नियम क्या तीन दिन तक कहा मेहमान का स्वागत करना चाहिए चाहे बुखार आवे तीन दिन तक चुप रहो, खाओ मत पे जवाने कई महात्मा मा करते थी और यार तीन दिन पढ़ाई बंद ना होवे सोचना पड़ता है यह प्रिवेंशन बेटर एन क्यूर कर लेते हैं आने नहीं देते हो। पहले से सुरक्षा कर दी आने न दो आ जाए तो हम भी छोड़ देने उसको आने तो बोलते हैं रहने देखो हफ्ता भर्ती कई बार पाट बंद करना पड़ता है इसीलिए जब बंद होता है तो हफ्ता भर्क चलता है बंद करना ही पड़ेगा ना उसको भी रहने देना पड़ेगा तो आया ही बेचारा उसको क्यों बगाना इतना जल्दी तो आ गया तो बस चलो रहो नहीं आता है तो अच्छी बात उसको मत दो वो अच्छी बात है इसे अपनी तरीका है अलग अलग व्यक्ति का कि कोई जरूर नहीं हिंसा के द्वारा भी किसी का निवारण करना यह ये आका अंधकार यथा एवं वितर्ण अमुमे अनुगतम विपाक अनिष्ट भावय न वितर्केश मन प्रति प्रणीत इस प्रकार से विर्क नमुमे अनुगतम विपाक अनिष्ट भाव इतर समस्त वितर्कों का हिंसा जो बाधकों का यही अनुगत निश्चित विपाक है फल है अनिष्ट फल है यह भावना करते हुए विदर्कों में से अपने मन को कभी विदर्कों में मन को प्रणिधान ध्यान नहीं करना न प्रणिधि तो अरगर उसे पर चाहिए पक्ष भावना तो हे या विदर्का, विदर्का। अगर प्रतिपक्ष की भावना के साध रूप इस साधन से ही इन बाधकों से बाधकों को दूर करनी चाहिए यह सूचना अब मान लीजिए बालकों को दूर करके आपने अहिंसा को समय प्रकार सीएम नियमों का पालन किया उससे क्या फल मिलेगा हिंसा आदि करने का फल तो वर्णन कर दिया अहिंसा से क्या होगा वो भी वर्णन कर देगा प्रत्येक का अलग अलग फल है और इन फलों को न चाहने पर मोक्ष जो बताएंगे अहिंसा के द्वारा क्या फल मिलेगा सत्य बोलने से क्या फल मिलेगा सब बताएंगे प्रत्येक का सिद्धि बताएं और इन सिद्धियों की अपेक्षा नहीं करोगे तो यही साधन अंतकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष प्रदान है इस आगे क्या है तो अंतराया समाज होगा ये सारी सिद्धियां समाधि में सबसे बड़े बाधक है कौन सी कौन सिद्धि मिलती है उसके अवतरण का भाषण करे देखिए यदा शिव अप्रसव धर्म तत्कृम तद ऐश्वर्य योगि सिद्धि भवति जब प्रतिपक्ष भावना के द्वारा योगी के अंदर हिंसा जो वितर्क समूह है वे अप्रसव धर्मा वे हिंसा जी उसके अंदर जन्म लेते नहीं है योगी के वृत्तियों में जब हिंसा वृत्तियां उत्पन्न नहीं होते उसमें अप्रसव धर्मावृत्ति हो गई प्रसव धर्म नहीं उत्पन्न करने के स्वभाव वाला हो गया हिंसा के बार बार आते रहे वो प्रसव धर्मावृत्तियां हैं और अब प्रसव योगी के अंदर जब होता है तब तब क्रतुम ऐश्वर्यम अहिंसा आदि के कारण से उत्पन्न होने वाला जो ऐश्वर्य है योगी को जो प्राप्त होने वाला सिद्धियों का सूचक है वो वर्णन करने जा रहे हैं तो आपको कैसा पता चलेगा कि मुझे या अहिंसा सिद्ध हो गई है क्या सत्य बोलना मेरे को सिद्ध हो गया है ये पता कैसे चलता है उन्हीं सिद्धियों का सूचक कथन करने जा रहे हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तब सन्निधरत्यागह अहिंसा प्रतिष्ठायाम जब आप अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब देखो मच्छर भी आपको काट नहीं अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाइए आप अहिंसक भी प्रेमी बन जाएगा मित्र बन के रह जाए तब सन्निधि के सन्निधि में वैर को त्याग देता है तो वैर भाव छोड़ देता है और मित्र भाव में प्रेम भाव में रहने लगता रह है चलगाना सुना के चला जाएगा नहीं करेगा चला जाएगा आपको भजन में मदद करेगा कहने का मतलब आप सो रहे होंगे वो आएगा करेगा अरे सोने लगोगे फिर आएगा मच्छर बाबा कहेगा महाराज जगो कर तभी नहीं कहोगे घर एक इंजेक्शन भी देगा <laughs> वो इंजेक्शन जगाने के लिए सुमारो मत बड़ा है पिशनों के मच्छर ऐसी तुलना क्यों किया सबसे पहले वो आएगा पैर में पड़ेगा मच्छर का स्वभाव पहले चरणों को प्रणाम करते हैं गुरुदेव महाराज तुम्हें थोड़ा अपेक्षा दीजिए प्रार्थना करते हैं उसके बाद अब कुछ नहीं बोल रहे हैं तो वो सोचेगा शायद ध्यान भजन में होंगे इसे कान के पास आके बोलेगा महाराज मैं आ गया हूँ मैं अपना भोजन लेना चाहता हूँ मुझे रिक्षा चाहिए आप कभी नहीं बोलोगे मौन स्वीकृति लक्ष्मण अच्छा <laughs> आपका मौन को मान लेता इन्होंने अनुमति दे दिया है किसरो खाता है। आप बताओ उसका क्या दोष है उसका तो तो तो कोई दोष नहीं यही चमचे करते हैं संभल के रहना साधु है आप चमचे भी यही से करते हैं चले तो आएंगे दंड करा देव महाराज बड़ी श्रद्धा भूपी खड़ी सेवा फिर धीरे धीरे कान हो जाएंगे ओ जैसा ऐसा ये ऐसा वो ऐसा दिमाग खराब कर देंगे बहुत खतरनाक होते चमचे जब बच के रहना चाहिए जो प्रणाम कर रहे ज्यादा तो समझ लेना ये खतरा है हाँ अतिविनय धूप का अक्षर बताया जो अतिविनय होता है तो धूर्त का अक्षर बताया गया साफ प्रकार नीति शास्त्र बहुत काम आता है व्यवहार में मोक्ष के काम का नहीं है व्यवहार के काम का है नीति शास्त्र। तो तत्सनी उस अहिंसक के सन्निधि में हिंसक द्रव्य में वैर त्याग करके रहने जब ऐसे होने लगे तो समझना आपके अहिंसार की वृत्ति प्रतिष्ठित हो गया है आप वो सिद्धि पा चुके हैं किस पर यही तो विलक्षण होता है यही विलक्षण है आपके अंदर की वृत्ति उस पर प्रतिबिंबित हो जाता है बच्चा सांसू पर निकलते आप सोच आप भयभीत होते हैं शांत से लेकिन शांत आपसे भयभीत हो रहा है वास्तव फूक क्यों कर रहा है वो तो सोच मारेगा मेरे सोचे वो काटेगा मेरे को दोनों का यही हाल है कैसे जान लिया आप मारेगा शाम बाबो डस नहीं आ रहा है कि साहब ने निर्णय ले लिया क्या आपने समझा उसका सवाल साहब, जरूर मारेगा आपकी दिमाग खराब थी अब उसे भी यही सोचा ये यह आदमी है ही पापा ये तो लाठी से मारते हैं हमको जो मारेगा हमको फू करता हो अब दोनों में ऐसी भाव आ गए ना दोनों वैसे हो गए अब आपके भाव सही है तो उसकी भाव सही है वो अपने आप को सब समझ में आ जाता इस है। इसको आज पशु विशेष आकर्य समझा चुके हैं ब्रह्मशूत्र के आरंभ में लाठी निकाल तो क्या नहीं समझती है क्या कि क्यों क्या करने जा रहा है लाठी चेकी क्यों समझ लेती है और हरा घास दिखा तो समझ लेती है मेरे को प्यार करना है मेरे को चाहता है वो आती है तो हर पशु में हर जीव में हर जंतु में हर कीट में चीज़ यह चीजते सारी चीज समझ सकते आपकी समझ शक्ति से ज्यादा अच्छी समझ सकते है उनके अंदर, बार बार कहते हैं संसार सबसे घटिया यौन यदि है तो मनुष्य जब कभी भी अपने अकल को सही से इस्तेमाल करना नहीं जानता और पशु एक ऐसी चीज है पशु वगैरह वो तो अपने बुद्धि को अपने अनुसार प्रारंभ करना अनुसार सही से इस्तेमाल करते हैं और यह मनुष्य ही लेकिन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है इस सनमार में चले, चले, जगमार से सनातन धर्म को अपनाये विधि निषेध कर पहुंच जाता है ये थोड़ा सही रास्ते चलने लग जाए जा ये सर्वश्रेष्ठ सामान्य रूपेणा यह हमेशा ही।, ये ही होता है ये हर चीज का गलत इस्तेमाल करना ही जानता है हर इस चीज में आशंका करना ही जानता है हर चीज के साथ विरोध करके हिंसा करना ही जानता आम सामान्य स्वभाव है इसे इसको सबसे खराब नहीं मानता अपने को सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान समझता है लेकिन वास्तव में इससे बढ़िया मूर्ख कोई नहीं मिलेगा जिसको हम बोलते भाषा पढ़े लिखे मूर्खों उनसे ज्यादा खतरा है संसार को अनपढ़ से नहीं पूर्ण ज्ञानी से कोई खतरा नहीं बिल्कुल अनपढ़ से कोई खतरा नहीं तो पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये सबसे खतरनाक हैं इनसे बड़ा हिंसक जंतु संसार नहीं मिलेगा इंटेलेक्चुअल क्राइम करते हैं समझ में नहीं आता है कौन कैसे क्या जाल बिछा रहा है क्या कर रहा है इसलिए मनुष्य से मनुष्य बच के रहे पशुओं से बचने की कोई जरूरत नहीं आप सही रहे तो पशुओं से बचने का आपको कोई भय नहीं क्या जरूरत बचने की लेकिन मनुष्यों से बचना बहुत जरूरी हो गया किसी को मित्र बनाना है तो डर लगता है बनाने से नजदीक लाओ तो खतरा किसी को दूर करो तो खतरा दोनों खतरा है यह एक चित्रता है आप चुप बैठे हैं तो क्यों बैठे मुसीबत आप भजन करते क्यों भजन कर रहा है क्या करोगे? दुनिया अब कर रहे हैं तो क्यों कर रहे? कर रहे हैं नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहा है मुसीबत नहीं करो तो मुसीबत करो तो मुसीबत तो करे क्या ये है मनुष्यों का चाल है दम हम पढ़ रहे हैं तो परेशान कर दे पढ़ता तुम्हें तरह घंटा ही सल में पढ़ना बंद कर दिया फिर पढ़ता क्यों नहीं प्यार तुम तो पढ़ रहा था तो परेशान किया हमने सोचा चलो पढ़ूंगा नहीं तेरे से मैं भी गधा बन के रहूँ और तब भी नहीं बंदे दोगे तुम ये कैसा होगा आप पढ़ते क्यों नहीं है बाकी बोलने लगा वही जो पहले ज्यादा पढ़, पढ़ रहा था तो कभी रेडियो ऑन कर दे कभी खटखट करे कभी उसी टाइम बढ़तन कपड़ा धोने लग जाए कुछ और खटपट कर रहा पढ़े नहीं मैंने पढ़ना बंद कर दिया सोने लगा वो बोलता है महाराज सोती क्यों रहते पढ़ती क्यों नहीं है अरे तुम तो कैसे विचित्र आज नहीं हो तो जानवर भी हो तो ये पैसा होती है तो वैसा होता है ये <laughs> मनुष्य ऐसा जानवर नहीं इधर का ना उधर का हमने <laughs> उनको देखा ऐसा है आप मैं क्या कर रहा हूं मत देखा पड़ा तो अपना खर्च होता मैं सो रहा हूँ पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ बता रहा है देखो अब क्या करें मनुष्य का स्वभाव इसलिए यहाँ अहिंसकों से भय नहीं होता है जितना अहिंसा जैसा जो दिख रहा है ना ये मनुष्य इससे इसलिए जब आप अहिंसक हो जाएंगे आपके सन्निधि में सकल कीट सर्व प्राणी नाम भवती देखो भाष्यकार कर, कर सर्व प्राणी नाम वैराग्य त्याग भवन सकल प्राणी कोई भी आवे वैरा त्याग कर क्या? बड़े बड़े भी बदल जाते हैं। चोर बदमाश आप सच्चे संत हो गए बैठ जाइए तो कुछ नहीं कर सकता है बदल चल के वो साधु हमारे गुरु जी में ही दृष्टांत थी घर ने कार रोक दिया पटना जा रहे थे मुंगेर से रास्ते में कार को रोक दिया तब मार पड़ सब लोग क्या है तुम्हारे तो, तो महा जी ने कहा अरे हम तो कमाने जा रहे हैं खालिया जा रही पुस्तकें ले जा रहा हूँ बेच के आए कुछ पैसा आ जाएगा पड़ी पुस्तकें पढ़िए साफ सच्चे भाव से बोला और चुनो जो करने करना कर और क्या कर सकते गाड़ी भी हमारी है तो किसी और की है जिसे गाड़ी देर को दे देता सिमा में क्या है पता रहते है बोला हम अग्न महात्मा है हम अब नमराशन करना देख लेंगे वही तुमको ऐसे बोला छोड़ पता नहीं क्या हुआ उस मैंने बाद आया आश्रम। और देखने से लग रहा था ये जो है आंखे वगैरह बहुत खुम खराब क्या अगर अब आए हैं आश्रम में तो मना तो कर नहीं सकते हमने कहा ठीक है इसको जो है वैसे कमरा दिया जो खतरे लोग वहां रह सकते हमने कहा बीच में ही लग रहा जनता का बीच है ना मुश्किल है कहीं खोपड़ गिर जाए इस घर एक बोलता है कुआ घर आखिर में कुआ घर मेरा वहां कमरा जी गुरु जी आए तो मुझे मिलाया बो हम आपसे लेना तुम तो डेती करनी आई थी अब तुमको क्या चाहिए तो यहाँ चले जाओ हम दे रहे हैं हम कमा के हम तो लाए हैं अभी दस लाख रूपये चले जाओ कभी नहीं हमने तो ढूंढ रहा था इस जीवन में कोई ऐसा भी हो जो मेरे अंदर परिवर्तन ला सकता जनाब के व्यवहार से मेरे को मेरे जीवन परिवर्तन आ गया अहिंसा तो प्रतिष्ठित जब हो जाता है तो हिंसक आदमी भी आदमी बन जाता है आज भी है साधु में आ, उसे इस ब्रांच का इंचार्ज है उसे शाखा का मालिक बना रखी है महंत बना के तो ऐसे भी होते हैं घटनाएं है। वर्तमान काल के बता रहा हूँ पहले की कहानियां तो बहुत होंगे ये तो गुरु भी जिंदे है वो आदमी भी अभी जिंदा है एक अपने पास आया था उसको हमने रामांी महाराज पास भेज दिया उनका रेस्वर मुजफ्फरनगर का डकैत था। दो आए, दोनों लाल पेन क्या है तो हम देख के समझ रहे थे ये तो भाई आम सामान्य आदमी तो नहीं लग रहे तो विशेष हैं। ये तो वी भी नहीं है लेकिन विशेष जरूर है तो पर रलाब हुआ प्रेम से सबूत पूछा हमने कहा हमारे कमरे में उसको रखा था कोई कमरे भी नहीं तैयार हरियर हरियर आश्रम ने हरिद्वार में हमने कहा हमारे कमरे पे ना कोई बात नहीं खाओ पीओ आश्रम में दो तीन दिन के बाद के मन में क्या है कि लोग पढ़ा रही है वो है सब है वो आया तो चक्कर नहीं सुना से बड़ा आचार्य पैसे वाले होंगे सोच के आया हो और उसने देखने के बाद बदामी नहीं रखी तो क्या खरे कुछ भी नहीं खाने पीने के जिससे कमरे बदाम ना हो उसमें तो पैसे कहां से होने तो अनुमान लगाया से पता है मेरे पता तभी मेरे को समझ में आई ना से पता है जी आपके कमरे को कुछ भी नहीं था हम समझ गए है इनके पीछे कुछ नहीं तो हमने तो तो तो पता तुम बात क्या है तुम लोग लालू स्ट्री पहने हो और ऐसी क्यों सोचते हो स्वामी जी हम लोग तो डकएंगे हम क्या डक नहीं आया क्या उसमें दो मर्डर कर हैं और यहाँ कुछ जाने आए खर्चा पाने तेरा आप लगता है सब जिंदगी बेकार आपके यहाँ तो पाठ भी सुना हम लोगों लोग बैठते थे हम लोग भी तो बड़ा अच्छा लगा कि तो हम लोग जीवन बर्बाद स्तर से करते ठीक नहीं है हमें कोई सही रास्ता पता लेकिन हम इस एरिया में नहीं रह सकते पुलिस पकड़ ले तो हम रहे हमने तो को कोई बात तुमको मध्यप्रदेश भेज देता हूँ चिट्ठी लिख करके बोले साफ लिख दिया है दोनों तो मर्डर है खून कर रखे ये है वो है सब लिख दिया हमने स्वामी आपके शरण में है कि उठाकर ये बदलना चाहते हैं तो आज दोनों महात्मा है उसमें से एक तो मर गया अभी कभी जिंदा है दोनों अच्छे महात्मा है जिंदा सेवा करते वहां आश्रम में सब कुछ है तो परिवर्तन आ सकता है आपके व्यवहार पर निर्भर है आपके अपने गुण के ऊपर निर्भर है आपकी अपनी, अपनी स्थिति अवस्था पर निर्भर है आपके स्वस्थ आप जो जा डर जाते पुलिस को फोन कर देते तो, तो आपको मार के भाग जाता नहीं करता नहीं ऐसा उनसे व्यवहार नहीं हुआ तो पूरा परिवर्तन हो गया ये देखने को 50 पचास अनेकों दृष्टान्त तो मिल सकते हैं इससे अहिंसा की प्रतिष्ठा जब ने? हो जाएगा निश्चित रूप में आप अहिंसक के सन्निधि सर्व प्राणी नाम है मनुष्य भी आस आ गया सर्व प्राणी नाम वैरत्या वैरत्या अवश्य ही होता है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रितम जब सत्य में आप प्रतिष्ठित हो जाओगे तो क्रियाफलाश्रित आप जो बोलेंगे वो हो जाए विश्वामित्र ने बोला जा तुम सरलगम हम भेज रहे हैं प्रसंको क्षमा गया सत्य में प्रतिष्ठा होने के फल होता है जाए क्रियाफलाश्रितम जैसे मात्र है तुमको संतान हो बेकार हो जाए तो हो जाए <laughs> सत्य में प्रतिष्ठा कल समझ लीजिए आपके वाणी जैसा जो आपने कहा वैसे होने लगा है तो समझ लेना अभी आपका सत्य में प्रतिष्ठा रूप की जो अनुष्ठान है वो सफल हो गया प्रयोग करके सिद्ध बनने की कोशिश नहीं करना नहीं तो फिर के अंतर आया <laughs> तो मोक्ष नहीं मिलेगा मोक्ष में बाधक है समझना चाहिए आपने बोला वैसा हो गया तो समझ लो कि भाई आप तो ये इस सीढ़ी को हम पार कर रहे हैं उसे आगे चलना है तो क्षीण हो जाए सामर्थ्य सत्य में प्रतिष्ठित होने पर क्रियाफला सत्यम क्रिया मैंने धर्म रूपा तस् फलम स्वर्गारिकम नर्गारिकम व्योर वा, आश्रश्रय वांगत्रे न दाता वाणी मात्र से देने वाला कथन मात्र से देने वाला जिसके वाणी में सत्य प्रतिष्ठित हो जाती है वह व्यक्ति धर्माधर्म के अनुकूल स्वर्ग या नरकारी पलों को कथन करने योग्य वाणी मात्र प्रयोग करने से उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है जैसे आपने कहा धार्मिक तो तुम धार्मिक हो जाओ वो अवश्य धार्मिक हो जाएगा स्वर्गम प्राप्त ही इतनी स्वर्गम प्राप्त होती तुम स्वर्ग प्राप्त हो करो हो जाए तेरे, तेरे तुमको ऐसे आपने कहा तो अवश्य सर प्राप्त हो जाए। अमोघा सेवा घोत करना उसका वाणी मोह रहित हो जाएगा मोह मिथ्यात्रे जो कहेगा वही हो। स्थिति होने का नाम तो स्थिति जब होने लगेगा आप व्यवहार में जब ऐसा घटने लगेगा तो समझ लीजिएगा आप सत्य में सत्यूष्ट हो गए हैं इसे आगे की साधना को करनी है उसी में नहीं रहना है ना आगे बढ़ते जाना है तो आगे क्या है प्रतिष्ठायात्रो स्थान जब में हो अस्थय प्रतिष्ठा होने से सर्वरत्न उपस्थित होते मनुष्यों के रत्न में उपस्थित हो जाएंगे मनुष्यों में भी रत्न होते ना श्रेष्ठ भोज दरबार में जो नौ रत्न थे ऐसे वर्णन आते ना तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझेगी वो सो के पास श्रेष्ठ तम संसार के सब उपस्थित हो आप सोचते बड़े बड़े हमने देखा लोगों को कही ऐसे ऐसे लोगों को कहा से उनके पीछे भाग आते हैं? स्वामी जी को देखता था। बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोग इंजीनियर लोग अच्छे अच्छे लोग सब आए सब परिवार से कोई आ गया समर्पित ठीक है सारी इतनी पढ़े लिखे इतना समर्पित नहीं वो अवश्य हो ही जाएगा उस योगी के लिए उसका जो कार्य जो है लक्ष्य जो है उनका स्वार्थ तो नहीं है ना उसमें उस लक्ष्य की पूर्ति में श्रेष्ठ तम पुरुषों का सहयोग मिलता है। मनुष्य में जो रत्न है वो उसको सहयोग देने का। है आप आएंगे जिसको आप जानते नहीं कुछ नहीं न सकल देते हैं उनका लेकिन वो भी सहयोग देने को तैयार तो वर्तमान में अनुभव हो रहा है इस बात की अपने आप न हम उन्हें जानते हैं न कुछ एक साल से केवल कई बार फोनों में सुना उनकी आवाज अल परसों में आए देखा पति पत्नी वो सब कर रहे क्यों कर रहे हैं? वो जाने कर रहे न वो हमें जानते थे न हम उन्हें जानते किसी के माध्यम से पता चला सुना सुनी हुई बात केवल नहीं तो वो बात जो होता है क्यों हुआ इसका मतलब निश्चित रूप पे है ना वो भी संसार के खतरों में आजकल तो देने के लिए शेदों के मक्खन लगाते हैं महात्मा बड़ी पीछे लगे रहते हैं सेवा में उनकी बार बार आना जाना बच्चे बच्चे ठीक ठाक है घर जाएंगे उनके बच्चों को गोदी में लेंगे प्यार करेंगे <laughs> नहीं करेंगे तो सेट देगा नहीं जी ये दुर्दशा है क्यों तो वो अस्थाय में प्रतिष्ठित नहीं होंगे ना मनुष्यों के रत्र क्या आना कोई नहीं आ रहा कोई रत्न नहीं कोई रत्न नहीं इसीलिए कहते यहाँ आस्ते भी जब प्रतिष्ठित हो जाओगे सर्वधिक स्थानी अंतर सकल दिशाओं में विद्यमान उस योगी के प्रति रत्न उपस्थित होते हैं योगी के प्रभाव से मुक्त होकर उनको परम आवश्यकता जो है आश्वास स्थल बांध करके जानकर चेतन रत्न स्वयं उनके पास आ। हिंदी में व्या करते रहे हैं इस बात को उसको चेतन भी जड़ रत्नों की बात नहीं है केवल जड़ रत्नों की उप उपलब्धि होगी या जड़ रत्नों का ज्ञान होगा इतनी बात नहीं है चेतन रूप का जो मनुष्य में श्रेष्ठ लोग है वह भी उनको परम आश्वसनीय पुरुष मान कर श्रेष्ठ पुरुष मानकर योगी को उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं अचेतन रथ संतदाताओं के द्वारा ही उपस्थापित